संक्षिप्त महाभारत पर्व प्राग ज्योतिषपुर में पास आकर विचरने लगा वही भगदत्त का पुत्र बज्रदत्त राज्य करता था उसने जब सुना की पांडवों का घोड़ा मेरे राज्य की सीमा में आ गया है तो नगर से बाहर निकल कर उस घोड़े को पकड़ लिया और उसे सास लेकर नगर की ओर लौटने लगा यह देख महाबाहु अर्जुन ने धनुष की देते हुए सहसा उस पर धावा किया। गांडी होकर राजा ने घोड़े को तो छोड़ दिया और स्वयं नगर में प्रवेश करके कवच आदि से सुसज्जित हो विशाल गजराज पर सवार होकर वह युद्ध के लिए बाहर निकला महारथी अर्जुन के पास आकर उसने बाल चापल्य और मूर्खता के कारण उन्हें युद्ध के लिए ललकारा बद्रदत्त का हाथी पर्वत के समान ऊंचा था उसके गंड स्थलों से मध की धारा बह रही थी उसे विधि के अनुसार युद्ध की शिक्षा दी गई थी। वह स्वामी के अधीन रहकर भी युद्ध में मतवाला हो उठता था भद्रदत्त ने कुपित होकर उस हाथी को अर्जुन की ओर बढ़ाया राजा के अंकुश की चोट खाकर वह महाबली गजराज जब आगे की ओर झपटा तो ऐसा जान पड़ा मार वह आकाश में उड़ जाना चाहता है को इस प्रकार करता देख अर्जुन अर्जुन क्रोध में में भर गए और पैदल होने पर भी पर भी बैठे हुए से युद्ध करने लगे। ने रोष के के ऊपर अग्नि समान तेजस्वी तोमर चलाए वे तोमर वेग से उड़ने वाले पतंगों की तरह अर्जुन की ओर चले किंतु अभी पास भी नहीं आने पाए थे कि अर्जुन ने गांडीव धनुष द्वारा बहुत से बाढ़ छोड़कर आकाश में ही एक एक तोमर के दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले एक वज्रद्ध अर्जुन के ऊपर लगातार बाणों की वर्षा करने लगा तब अर्जुन ने भी कुछ होकर बड़ी फुर्ती के साथ भगदत्त के पुत्र को सीधे जाने वाले बाणों का निशाना बनाया। उन बाणों के चोट खाकर वह महान तेजस्वी राजा बहुत घायल हो गया और हाथी की पीठ से जमीन पर जा पड़ा किंतु इतने पर भी वह बेहोश नहीं हुआ तदनंतर वज्रदत्त पुनः हाथी पर सवार हो धैर्य के साथ युद्ध में डर गया और अर्जुन को परास्त करने के विचार से फिर हाथी को उनकी ओर बढ़ाया एक अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो उठे और उन्होंने हाथी के ऊपर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भाड़ों का प्रहार किया उनकी चोट से उस महान गजरात के शरीर में घाव हो गया और खून की धारा बहने लगी उस समय वह गेरु मिले हुए जल की धारा बहाने वाले अनेकों झरनों से युक्त पहाड़ के समान जान पड़ता था इस प्रकार अर्जुन का राजा भद्रदत्त के साथ तीन दिनों तक निरंतर युद्ध होता रहा। चौथे दिन महाबली ने महाबलीस करके कहा अर्जुन खड़ा तो रहा, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोडूंगा, तुझे मारकर अपने पिता का विधिवत तर्पण करूंगा मेरे पिता भगदत्त तेरे पिता के मित्र थे तो भी तूने ने उनकी हत्या की वे बूढ़े थे इसलिए तू उन्हें मारने में सफल हो सका है आज उनका बालक मैं तेरे सामने उपस्थित हूँ मेरे साथ युद्ध कर यो कहकर क्रोध में भरे हुए बद्रदत्त ने पुनः अर्जुन की ओर अपना हाथी बढ़ाया स्वामी का इशारा पाकर भगतराज नृत्य सा करता हुआ तुरंत महारथी अर्जुन के पास जा पहुंचा यह देखकर भी वे भयभीत नहीं हुए बल्कि पहले के वैर का स्मरण करके अत्यंत क्रोध में भर गए फिर बाणों की वर्षा करके उन्होंने बद्रदत्त के हाथी को इस तरह रोक दिया जैसे किनारे की भूमि समुद्र के वेग को रोक देती है अपने हाथी को रुका हुआ देख भगदत्त कुमार क्रोध से हो उठा और उसने अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी साथ ही अपने पर्वताकार गजराज को बलपूर्वक आगे बढ़ाया अर्जुन ने उस हाथी के ऊपर अग्नि के समान तेजस्वी नाराज का प्रहार किया उससे हाथी के मर्म स्थान में बड़ी भारी चोट पहुंची और वह वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति सहसा जमीन पर रह पड़ा उसके साथ ही वज्रदत्त भी नीचे आ गया। उसे भूम पर पड़ा देख पांडुन ने कहा राजोद्धाओं कह के प्राण ला लेना मार्ग में जो राजा मिले उन्हें निमंत्रण देते हुए कहना आप लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ युधिष्ठिर के अश्वेद यज्ञ में पधार कर वहाँ के उत्सव में भाग ले भाई की यह आज्ञा स्वीकार करके मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। अब तुम्हें कोई भय नहीं है उठो और कुशल पूर्वक अपने घर को जाओ आगे क्षेत्र की पूर्णिमा को धर्मराज का अश्वेद यज्ञ आरम्भ होगा उस तो समय तुम इसमें अवश्य पधारना। अर्जुन के ऐसा कहने पर उनके द्वारा प्राप्त हुए भगदत्त कुमार वत्त ने कहा बहुत अच्छा ऐसा ही करूँगा